उपनिषद, शांकर भाष्यार्थ अध्याय एक, एकादश खंड राजा और उषस्थि का संवाद अथ है इनम वाच भगवंत वा अहम विधाणी त्योषस्ती रश्मि चाक्रायण हो तब से जजमान ने कहा मैं आप पूज्य चरण को जानना चाहता हूं इस पर उसने कहा मैं चक्र का पुत्र उषस्ति हूँ अथानरम भैनमुषस्तिम यजम राज वै पूजा वह विवदाड़ी वेदा उषस्थि रि चाक्राण तवात्रपथ यदी तीवाचो तदनतर उस उषस्ति ने यजमान राजा से कहा मैं भगवान को पूजने को जानना चाहता हूं ऐसा कहे जाने पर उसने कहा यदि तुमने सुना हो, तो मैं चक्र का पुत्र हूं। अहमे भी सर्विराज पर्यशिषम भगवत अहम अविद्या मैंने इन समस्त कर्मों के लिए श्रीमान को खोजा था श्रीमान के न मिलने से ही मैंने दूसरे ऋत्विजों का वर्ण किया था सह यजमान उच सत्यम अहम भगवत बहुगुणम अश्रौसम सर्वैश्चत्कर्म भिराज्य पर्यश पर्यटन करतवस्मी अन्वेष्य भगवत वा अहम अवितभे नान्यामान ऋषि वृतवानसमी उस यजमान ने कहा यह ठीक ही है मैंने श्रीमान को बहुत गुणवान सुना है मैंने संपूर्ण ऋत्विक कर्मों के लिए आपको खोज की थी ढूंढने पर श्रीमान के न मिलने से ही मैंने इन दूसरे ऋत्विजों का वर्णन किया था भगवान स्वे मे सर्वैरा तथेत्यथ तरहेत सवतिश्रेष्ठा चुतावम दथेतिहाजमाच मेरे समस्त ऋत्विक कर्मों के लिए सीमान ही रहे ऐसा सुनकर कुशस्सी ने ठीक है ऐसा कहा और बोला अच्छा तो मेरे द्वारा प्रसन्नता से आज्ञा दिए हुए ये ही लोग स्तुति करें और तुम जितना धन इन्हें दो उतना ही मुझे देना तब जजमान ने ऐसा ही होगा यह कहा यद्यपि भगवान तबेव में अर्जित्य कर्मार्थ मतुक्त तथेत्याहोषि किम तरहेत एव समतिशिष्टा प्रसन्ने तथा तर्हेतवया पूर्व मृता मैयामतिशिष्टा मैया प्रसन्नेता सत सुवता प्रस्तोरादिभ्येभ्यो धनम दसी तम दुक्त तथेति यजम उवाच अब ही श्रीमान ही मेरे संपूर्ण ऋत्विक कर्मों के लिए रहे ऐसा कहे जाने पर उशस्सी ने कहा अच्छा किंतु तुमने पहले जिनका वर्ण कर लिया है वे ही ऋत्विक गण मेरे द्वारा सम्मति सृष्ट हो प्रसन्नता से आज्ञा प्राप्त कर स्तमन करें तुम्हें तो यही करना ही करना होगा कि जितना धन तुम इन संपूर्ण प्रस्तुता आदि को दोगे उतना ही मुझे देना ऐसा कहे जाने पर यजमान ने ऐसा ही होगा यह कहा उसे के प्रति प्रस्तुता का प्रश्न प्रस्तोतोप अथ ही प्रस्तुत तो प्रस्तोतर या देवता प्रस्तावन्वायता विद्वान्स्तोषती मृधा ते विपतिष्यती मां भगवान्वोचत कतमा सा तदनंतर उस तदन के पास भाव से प्रस्तोता आया और बोला भगवान आपने जो मुझसे कहा था कि हे प्रस्तोता, जो देवता प्रस्ताव में अनुगत यदि तू उसे बिना जाने करेगा, तो मेरा मस्तक तेरा मस्तक गिर जाएगा तो वह देवता कौन है अथ है मौसत्वम वचह श्रुता प्रस्तुतोप ससादोसि विने जगामा देवत्यादि मामाम प्रस्तुतर्या ओचर पूर्व कतमा सावता जा प्रस्ताव भक्ति मनवाजते तदनंतर उषस्थि का यह वचन सुनकर प्रस्तुता उषस्थि के प्रति उपसन्न हुआ विनीत भाव से उषस्थि के समीप आया और बोला श्रीमान ने जो पहले ए प्रस्तुत जो देवता प्रस्ताव में अनुगत है इत्यादि वाक्य में से कहा था तो वह देवता कौन है जो कि प्रस्ताव भक्ति में अनुगत है उस उत्तर प्रस्ताव अनुगत देवता प्राण है प्राण इति हो सर्वाणी हवा इमान भूतानी प्राण में प्राणम अभ्युजीवते तैसा देवता, उस देवता प्राण है ऐसा कहा क्योंकि ये सभी भूत प्राण में ही प्रवेश कर जाते हैं और प्राण से ही उत्पन्न होते हैं वह यह प्राण देवता ही प्रस्ताव में अनुगत है यदि तू उसे बिना जाने ही प्रस्तवन करता तो मेरे द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर तेरा मस्तक गिर जाता पृष्ठ प्राणित होवाच युक्त प्रस्ताव से प्राणो दर्वाणी स्थावर जंग भूता प्राण मेंवा संविशंति प्रलय कालेम अभिलि प्राणात्मन उज्ज्यते गच्छन्ति ग्य उत्पत्ति काले अतः देवता देवता इस प्रकार पूछे जाने पर उसने वह प्राण है ऐसा कहा प्राण प्रस्ताव का देवता है यह कथन ठीक ही है किस प्रकार क्योंकि संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणी प्रलय काल में प्राण ही में प्रवेश करते हैं अर्थात प्राण की ओर लक्ष्य कर प्राण रूप से ही उसमें स्थित हो जाते हैं और उत्पत्ति काल में उसी से उद्गत होते हैं अर्थात वे प्राण से ही उत्पन्न होते हैं अतः वह यह प्राण देवता के प्रस्ताव में अनुगत है ताम तम चेद विद्वांस्य प्रस्तवन प्रस्ताव कृतवान कृतवानसि यदि मूर्धा व्यपतिष्यति दिवीप अभविष्य थोक्त मैं तत्काल मूर्धा ते विपतिशती अतस्तया साधु कृतम मैं निषिद्ध कर्मणो यदुपरमकर्षीभिप्राय तू यदि उसे बिना जाने ही प्रस्तवन प्रस्ताव भक्ति करता तो तेरा मूर्धा यानी मस्तक गिर जाता अर्थात उस समय मेरे इस प्रकार कहने पर कि तेरा मस्तक गिर जाएगा तेरा मस्तक अवश्य ही गिर जाता अतः अभिप्राय यह है कि तूने जो मेरे निषेध करने पर कर्म से उपरी अच्छा उदाता का प्रश्न अथ हैनम उदातोप साधो देवतोदी थन्वा यम चेत विद्वान उद्घाष्य मां। भगवान ओचत मां देवते उसके समीप उद्गाता आया और बोला भगवन, आपने मुझसे जो कहा था कि हे जो देवता उद्गीत में अनुगत है यदि उसे बिना जाने ही तू उद्गान करेगा तो तेरा मस्तक गिर जाएगा सो वह देवता कौन है उद्गाता प्रक्ष कतमा सोदगी देवता इति इसी प्रकार उससे उद्गाता ने भी पूछा कि वह उद्गीत भक्ति में अनुगत कौन देवता है उषस् का उत्तर उद्गीनुगत देवता आदित्य है आदित्य होवाच सर्वाणी हवाइमानी भूता आदित्य मुच्च सतम गा सहसा देवीत मनवाजता ने वह देवता आदित्य है ऐसा कहा क्योंकि ये सभी भूत ऊचे उठे आदित्य का ही गान करते हैं वह यह आदित्य देवता ही उद्गीत में अनुगत है यदि तू उसे बिना जाने ही उद्गान करता तो मेरे द्वारा तरह कहे जाने पर तेरा मस्तक पर्तेरामस्त जाता पृष्ठ आदित्य इति होवाच सर्वाणि हवा इूता आदि उच्चरऊर्धम सतम गाय शब्दय स्तुतीय उदसा प्रशब्द साम प्राण अत सैसा देवतेभूवत इस प्रकार पूछे जाने पर उसने वह देवता आदित्य है ऐसा कहा क्योंकि ये सभी प्राणी ऊंचे विद्यमान आदित्य का ही ज्ञान शब्द अर्थात करते हैं प्रस्ताव से प्र शब्द में समानता होने के कारण जैसे प्राण प्रस्ताव देवता था उसी प्रकार यहाँ उद्गत आदित्य और उद्गीत की उत शब्द में समानता होने से यह उद्गीत देवता है अतः वह यह देवता आदिशेष सब है का प्रश्न देवता प्रतिहारम् चेदा विद्वान् प्रति मा भगवान ओजत प्रतिकर्ता देवते फिर प्रति प्रति उसके पास आया और बोला भगवान आपने जो मुझसे कहा था कि हे जो देवता प्रतिहार में अनुगत है यदि उसे बिना जाने तो प्रतिहरण करेगा तेरा मस्तक गिर जाएगा सो वह देवता कौन है एवं हैनम प्रतिहरपाद कतमा सावता प्रतिहारम अन्वायत इसी प्रकार फिर उसके पास प्रतिहरता आया और बोला कि प्रतिहार में अनुगत देवता कौन है उषस्थि का उत्तर प्रतिहार अनुगत देवता अन्न है अन्नमिति अन्न मितौवाच सर्वाणी हवा इन भूता अन्नमेव प्रतिहर हरमाणी जीवती सहसा दतिहार मनवाजत्ता प्रत्यो मे व्यपतिष्यथोक्त मएति तथोक्त मयेति इस पर उसने वह देवता अन्न है ऐसा कहा क्योंकि ये संपूर्ण भूत अपने प्रति अन्न का ही हरण करते हुए जीवित रहते हैं वह यह अन्न देवता प्रतिहार में अनुगत है यदि तू उसे बिना जाने ही प्रतिहरण करता तो मेरे द्वारा उस तरह कहे जाने पर तेरा मस्तक गिर जाता पृष्ठोन्नमति होवाच सर्वाणी वूता मेवात्मा प्रति सर्वतः प्रति प्रति प्रति शब्द हार फरमाणी जीवन सैषा दीवता प्रतिशब्दसा प्रतिहारभक्तिमुगता साममो मेति प्रस्तावी प्रतिहारभक्तिणादीयान दिष्टोपासी समदार्थ प्राणत्ति कर्म समृद्धिर्वा फलमिति इस प्रकार पूछे जाने पर उसने वह देवता अन्न है ऐसा उत्तर दिया क्योंकि यह संपूर्णभूज सब ओर से अपनी ओर अन्न का प्रतिहरण करते हुए ही जीवित रहते हैं वह यह देवता ही प्रति शब्द में सादृश्य होने के कारण प्रतिहार भक्ति में अनुगत है ताम चेत विद्वान यहाँ से लेकर तथोक्त मया जहां तक शेष अर्थ पहले के समान है समुदायार्थ प्राण इति हो चि सब मंत्रों का सारांश यह है कि प्रस्ताव उद्गीत और प्रतिहार भक्ति योग की क्रमशः प्राण आदित्य और अन्य दृष्टि से उपासना करनी चाहिए की प्राप्ति अथवा कर्म में समृद्धि लाभ करना यह उस उपासना का फल है। इति हैोग्योपनिषदि प्रथम अध्याये एकादश खंडभाष्यम संपूर्णम्